ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्म के बिखरे मोती चरम लक्ष्य से दृष्टि हटाए बिना प्रारंभ में एक काम चलाओ आदर्श स्थिर कर लो निर्मित स्वाध्याय स्पष्ट चिंतन जीवन की समस्याओं पर गहराई से मनन सेवा ध्यान और साधना उच्चतम आदर्श की प्राप्ति में सहायक होते हैं आध्यात्मिक जीवन एक प्रवाह के सदृश है यह प्रवाह बनाए रखना चाहिए इसे रुकने नहीं देना चाहिए जिस क्षण हम उसके प्रवाह को अवरुद्ध होने देते हैं उसी क्षण हमारा आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध हो जाता है साधक किए यह अवरोध शारीरिक बौद्धिक और आध्यात्मिक अवरोध अत्यंत खतरनाक है किसी भी कीमत पर उसे दूर करो ध्यान क्यों आवश्यक है आत्मा को आहार प्रदान करने के लिए तथा तो हमारे सीमित जीवन हमारी सीमित चेतना हमें चारों ओर से घेरे हुए अज्ञान और अंधकार से छुटकारा पाने के लिए ध्यान आवश्यक है और वस्तुतः यह ससीमता ही हमारे समस्त दुखों का कारण है सामान्यतः हमारा जीवन अहम केंद्रित होता है और इस स्वार्थ पर जीवन के दौरान जीव एक दिन सभी बातों से उग जाता है यहाँ तक कि अपने आप से भी उप जाता है नाम और रूप की सभी सीमाओं तथा हमारी क्षुद्र आसक्तियों से परे विराट जीवन के लिए एक नए स्पृहा का शांति और आनंद की स्पृह का उदय होता है तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन का शुभारम्भ होता है तभी हम में एक वास्तविक धर्म भाव का उदय होता है हम ध्यान शब्द का उपयोग औपचारिक ढंग से करते हैं क्योंकि वर्तमान में किया जा रहा हमारा ध्यान ध्यान है ही नहीं हम केवल एकाग्रता का प्रयत्न करते हैं हम सभी में एकाग्रता की क्षमता है लेकिन हम संसार के क्षुद्र वस्तुओं पर मन को एकाग्र करते हैं हमें उच्चतर और व्यापकतर वस्तुओं पर इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए हमें इसका उपयोग अपनी मुक्ति के लिए क्यों नहीं करना चाहिए प्रारंभ में हम केवल थोड़े समय के लिए ही ध्यान कर पाते हैं भावनाओं वासनाओं और इच्छा को पहले उदात्त किए बिना केवल चित्त को एकाग्र मत करो कोई एकाग्रता बहुत खतरनाक होती है कुछ लोगों के लिए प्रारंभ में यह सब अत्यधिक श्रमसाध्य होता है तुम तो अपने मन को जप अथवा ध्यान अथवा विचार अथवा इन सभी के द्वारा एक साथ अनुशासित कर सकते हो ये सारे उपाय समान रूप से प्रभावशाली है महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम किसी एक का अभ्यास करो यदि आंतरिक स्पृह हो तो हमें पूरा संघर्ष भी करना चाहिए अन्यथा आत्मा को संतोष नहीं होता अनिच्छा होते हुए भी हमें एक नियमित दैनंदिन कार्यक्रम का पालन करना चाहिए हमारा मन तरोताजा तेजस्वी और प्राणवंत होना चाहिए मुख्य बात है मानसिक सजगता होना आंतरिक ताजगी बहुत आवश्यक है आत्मा न वृद्ध है न जुआ यदि हम आत्मा से शक्ति प्राप्त करना जान जाए तो देह भी प्राणवंत हो उठेगी गहरे ध्यान के बाद शक्ति का तीव्र संचार होता है और कुछ लोग उसे सही दिशा देना नहीं जानते हमें उसे उच्चतर दिशा प्रदान करनी चाहिए तब हमारा मन शांत एवं चांचल्य रहित हो जाता है कभी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं उच्चतर मनस्थिति में हम स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं हमारा मन विराट मन का एक अंश है जब तक हम में यह विचार न रहे चाहे स्मृति के रूप में क्यों न हो तब तक हम इस बात को समझ नहीं सकते कुछ विशाल विचार स्मृति राशि का सेवक के लिए उपयोग करना चाहिए उदाहरण के लिए तुम्हें एक लेख लिखना है तो तत्काल सचेतन प्रयत्न के द्वारा विचार के स्तर पर उठो और तुम देखोगे कि विचार प्रवाहित हो रहे हैं उसके बाद प्रश्न यह रह जाता है कि किन्हें लेना है और किन्हें त्यागना किसी समय मस्तिष्क जड़ रहता है ऐसे समय में सही मनोभाव निर्माण कर विचार के स्तर के साथ तादाद में स्थापित करना तुम्हें आना चाहिए हमारा छुद्र मन बेहतर मन का एक अंश है आध्यात्मिक जीवन की शारीरिक और मानसिक शर्तें हैं अतः शारीरिक अनुशासन स्नायु प्रवाहों का और उनके उसके बाद चिंतन प्रवाह का नियंत्रण आवश्यक है कभी कभी हम अपनी सामान्य संभावनाओं के भी ऊपर उठ सकते हैं कोई बार शारीरिक कई बार शारीरिक असमर्थताओं सीमाओं के ऊपर उठना संभव होता है समस्या यह है कि हमारा मन बहुत भयमुखी है हम बहुत स्वार्थी बहुत आत्म केंद्रित हैं अतः हमें दूसरों की कुछ शारीरिक और मानसिक सेवा करनी चाहिए हमें किसी न किसी रूप में दूसरों के लिए कुछ त्याग करना चाहिए एक माता के त्याग को देखो किसी न किसी रूप में दूसरों के लिए कुछ त्याग किए बिना किसी को भी आत्म केंद्रित जीवन यापन नहीं करने देता जीवन एक बलिदान है और उसकी पूर्णता त्याग में ही है नितान्त आत्मकेंद्रित लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं है हमें कल्पना के मिथ्या स्वर्ग में नहीं जीना चाहिए वस्तुओं को उनके यथार्थ गुण दोष के अनुरूप स्वीकार करना हमारा आदर्श होना चाहिए और हमें प्रिय असत्य के बदले अप्रिय सत्य को अधिक महत्व देने का प्रयत्न करना चाहिए हम सत्य के प्रति अपने आँखों को सदा के लिए मूँधे नहीं रख सकते आगे या पीछे किसी न किसी दिन हमारे भ्रम का नाश अवश्य होगा यदि ऐसी बात है तो सत्य का सामना करने के लिए अभी ही क्यों न तत्पर रहें अपनी अत्यधिक स्वार्थपरता प्रिय से अत्यधिक लगाव समस्त शुद्ध आसक्तियों और उद्वेगों के फल फलस्वरूप हम सारी बुराइयों और क्रूरताओं को एक बढ़िया ऊपरी पुताई से ढक देते हैं और फिर सोचते हैं कि सब कुछ बहुत सुंदर है विषय भोग युक्त जीवन के प्रति आसक्ति के कारण हम अंधकार को प्रकाश अज्ञान को ज्ञान समझने का प्रयत्न करते हैं इसी कारण हम असत्य को सत्य और अनित्य को नित्य समझते हैं हम मृत्यु में जीवन को दुख में सुख को जड़ में चेतन को तथा ससीम में असीम को पाना चाहते हैं हम पिपासा निवारण के लिए मरीचिका के पीछे दौड़ते हैं हम प्रकाश और अग्नि के लिए कच्छ प्रकाश की ओर धावित होते हैं कोई आश्चर्य नहीं कि हमें निराशा हाथ लगती है हमारा जगत द्वंदात्मक है जहां शुभ और अशुभ स्वस्थ और रोग प्रकाश और अंधकार सुख और दुख शीत और उष्ण जीवन और मृत्यु तथा सभी चेतना के पहलुओं के रूप में विद्यमान है यह द्वंद्व हमें समान रूप से प्रभावित करते हैं केवल यह सोचने से कि मुझे ऐसा नहीं है रोग नहीं है मैं स्वस्थ नहीं हो जाता यह सोचने से कि अंधकार नहीं है मृत प्रकाश प्राप्त नहीं होता यह देखने से बने सोचने से कि मृत्यु नहीं है न मृत्यु से बच नहीं सकता यह सोचने से कि बुराई नहीं है वह गायब नहीं हो जाती अपने को स्वस्थ समझने से एक रोगी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता सांवला व्यक्ति यह सोचने से कि वह गोरा है गोरा नहीं हो जाता क्रूप व्यक्ति स्वयं को सुंदर समझते तो वह सुंदर नहीं बन सकता एक दुखी व्यक्ति स्वयं को सुखी माने तो उसका भाग्य बदल नहीं सकता एक गरीब व्यक्ति अपने को धनी कल्पना करे तो उसकी अवस्था सुधरती नहीं हम जो नहीं हैं स्वयं को वह मानना आत्म प्रवंचना है ऐसी आत्म प्रवंचना कुछ समय के लिए सुख प्रद भले ही लगे पर अंततोगत्वा वह हमें अवर्णीय दुख प्रदान करती है द्वंद अलग नहीं किए जा सकते प्रकाश और अंधकार सुख और दुख शीत और उष्ण स्वास्थ्य और रोग ये सदा साथ रहते साथ हैं जब तक हमें प्रकाश का बोध है तब तक अंधकार का बोध भी रहेगा और यह सुख और दुख सुंदरता और कुरूपता ऐश्वर्य और निर्धनता जीवन और मृत्यु तथा अन्य सभी द्वंदों के विषय में सत्य है और ये द्वंद हमें विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं हम यह चाहते हैं कि इनमें से किसी से भी प्रभावित न हो इन द्वंद्दों में से एक की सहायता से हमें दोनों से ऊपर उठना चाहिए हमें दोनों से अप्रभावित रहना चाहिए चेतना के उच्च स्तर पर परमात्मा के स्तर पर आरोहण कर हम द्वंद्वों से अप्रभावित रह सकते हैं तब हम न तो जीवन से चिपकते हैं और न ही मृत्यु में भयभीत होते हैं ध्यान रखने की बात यह है जब तक हम द्वंद्व के एक पक्ष को स्वीकार करेंगे तब तक हमें दूसरे को भी स्वीकार करना होगा दुख को स्वीकार किए बिना हम सुख को स्वीकार नहीं कर सकते मृत्यु को स्वीकार किए बिना हम जीवन को स्वीकार नहीं कर सकते रोगों को भी स्वीकार किए बिना हम स्वास्थ्य को स्वीकार नहीं कर सकते लेकिन हम सभी का अतिक्रमण कर उस स्तर पर पहुँच सकते हैं जहाँ ये दोनों नहीं है यही आध्यात्मिक जीवन का मुख्य उद्देश्य है और इसके अनुभूति के बिना हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता साधक के वेश में सुखान मत बनो